द्वितीय खंड ब्रह्म ज्ञान की अनिर्वचनीयता भाष्य भूमिका एवं हेय उपादेय विपरीत ऑत्मा ब्रह्म इति शिष्य अहम अहम् इति अहम गृहिया आशंकया आचार्य शिष्य बुद्धि विचालार्थम यदि इति आह उपरोक्त प्रकार से त्याज्यता तथा ग्राह्यता से रहित जो तू आत्मा है वही ब्रह्म है इस प्रकार बोध कराए जाने पर शिष्य कहीं यह न समझ बैठे कि मैं ही ब्रह्म हूँ यह मैं भली भांति जान गया अतः आचार्य ने शिष्य की बुद्धि धारणा को हिलाडुला कर पक्का ठीक करने के उद्देश्य से कहा यदि इत्यादि ननु इष्ट एवं सुवेदाह निश्चिता प्रतिपत्ति ही शंका लेकिन मैं भली भांति जान गया ऐसा निश्चित ज्ञान ही तो अभीष्ट है सत्यम इष्ठा निश्चिता प्रतिपत्ति नि स्देद्यम वस्तु विषयी तत्सुद शक्यम दाह्यम इव दगुम अग्ने दु हि वेद स्वात्मा ब्रह्म इति ब्रह्मेदाता सुनिश्चितो अर्थः यहाँ तदेव प्रतिपादी प्रश्न प्रतिवचन श्रोतस्य इति प्रतिवन उोत इद्याचाभ्युदित विशेष अवधारित ब्रह्मदाय स इति उपन्यस्तम उपसंह अविज्ञात विजानता इति अभी जानता एव से सुदेति बुद्धि निराकर् समाधान यह ठीक है कि निश्चित ज्ञान ही अभिष्ट है परंतु भली भांति जानना नहीं यदि ज्ञेय वस्तु का विशेषीकरण हो तब तो उसे भली भांति जानना संभव था जैसे दहनशील अग्नि के लिए काष्ठ आदि दाह्य वस्तु को जलाना तो संभव है परंतु अपने ही स्वरूप को नहीं सभी उपनिषदों का यही सुनिश्चित मत है कि प्रत्येक ज्ञाता का अपना स्वरूप ब्रह्म ही है और यहाँ इस उपनिषद में भी श्रोत्र का श्रोत्र आदि के द्वारा प्रश्नोत्तर के रूप में उसी का प्रतिपादन किया गया है तथा जो चैतन्य वस्तु वाणी या शब्द के द्वारा कही नहीं गई है कहकर इसकी विशेष रूप से अवधारणा कराई गई है फिर यह ब्रह्म ज्ञात वस्तुओं से भिन्न है और फिर अज्ञात वस्तुओं से भी परे है के द्वारा ब्रह्म वेदताओं की परंपरा का दृढ़ निष्कर्ष भी बताया गया है आगे यह ब्रह्म जिसके लिए अज्ञात अज्ञेय है उसी को ज्ञात है परंतु जो इसे ज्ञात ज्ञेय समझता है उसके लिए अज्ञात है कहकर इस प्रकरण का उपसंहार किया जाएगा अतः शिष्य की ब्रह्म को भली भांति जानने वाली बुद्धि का निराकरण करना सर्वथा उचित ही है न वेदितु ही वेदि वेद वेद शक्य अग्नि दग्धु इव दुम अग्निह न अो वेदि ब्रम्हण अस्त अन्यत् अंदर सैद्रह्म न अन्यत् अतः अस्ति विज्ञात्री इति अन्यो विज्ञाता प्रतिषिध्य तस्मा सुषु वेद अहम ब्रह्म एति प्रतिपत्ति मिथ्या एव तस्मा युक्त एव आह आचार्यो यदि इत्यादि जिस प्रकार दाहक अग्नि के लिए स्वयं अग्नि को जलाना संभव नहीं है उसी प्रकार ज्ञाता अपने ज्ञाता को स्वयं नहीं जान सकता ब्रह्म को छोड़ किसी अन्य ज्ञाता का अस्तित्व नहीं है जिसके लिए ब्रह्म अलग से ज्ञेय जानने योग्य बने इसे ब्रह्म छोड़ दूसरा कोई ज्ञाता नहीं है कहकर श्रुति ने ब्रह्म से भिन्न किसी अन्य ज्ञाता का निषेध किया है अतः मैंने ब्रह्म को भली भांति जान लिया ऐसी धारणा मिथ्या भ्रांति ही है इस कारण आचार्य का यदि इत्यादि कथन उचित ही है